पुराण कोटि रुद्र शिवपुराण कोटिद्रिता जी कहते हैं गंगा जी के तट पर मुक्तिदाय काशीपुरी सुप्रसिद्ध है वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है उसे शिवलिंग मई ही समझना चाहिए इतना कहकर सूर्य जी ने काशी के अभिमुक्त कृत्यवाशेश्वर तिल भांडेश्वर दशाश्वेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर भूतेश्वर नारेश्वर वटकेश्वर पूरेश्वर सिद्धनाथेश्वर दूरेश्वर सिंहेश्वर वैद्यनाथ जपेश्वर गोपेश्वर रंगेश्वर वामेश्वर नागेश कामेश विमलेश्वर प्रयाग के ब्रह्मेश्वर सोमेश्वर भारद्वाजेश्वर शूलटंकेश्वर माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रिपत्नी अनुसूया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की तब गंगा जी ने कहा अनुसुए यदि तुम एक वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती सती अनुसुई यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी सूद जी कहते हैं मुनियो गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिवलिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया शंभु बोले साधवी अनुसुए तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रिय प्रतिव्रते वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा ब्राह्मण दंपति बोले देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिवमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए इन्हें शिव का नाम वहीं अत्र्वर हुआ